भारतीयर्शन सांख्यदर्शन दूसरा आदि विद्वाणचित कुण्यन्महर्षिरासुर जिज्ञासम तंत्र प्रोवाच तेसरा तमगुणमात्रस्मी तब्रजानीते अभिप्राय यह है कि अणुमात्र तथा सभी करणों की अपेक्षा सूक्ष्म उस अस्मिता मात्र या बुद्धि तत्व का एवं उसके आध्यात्मिक सूक्ष्म भान के अनुसरण पूर्वक केवल अस्मि या मैं हूँ इस रूप का ही भान होता है चौथा व्यक्तव्यम अव्यक्तव्यम वा आत्मत्वे आत्मत्वेन। अभिप्रतीत तस् संपदम मनु नंदती आत्मसंपद मन्वानस्थ व्यापद अनुशोचती आत्मव्यापन सर्व प्रतिबुद्ध अभिप्राय यह है कि व्यक्ति या अव्यक्त सत्व को अर्थ स्त्री पुत्र पशु आदि चेतन तथा शय्या आसन आदि अचेतन वस्तु को अपना ही स्वरूप मानकर उनकी संपत्ति को भी अपनी ही संपत्ति मानकर लोग आनंदित होते हैं और उनकी विपत्तियों को अपनी ही विपत्ति समझकर लोग शोक में पड़े रहते हैं ये सभी मोह में पड़े हैं पांचवा बुद्धितः परम पुरुषम आकारशील विद्यादि भी विभक्त अपश्य कुया तत्रात अभिप्राय यह है कि बुद्धि से परे अर्थात भिन्न रूप का जो पुरुष है उसे अपने से आकर आकार स्वरूप सदा विशुद्धि शील विद्या चैतन्य आदि के द्वारा भिन्न न देखकर मोह से उसमें अर्थात बुद्धि में आत्मबुद्धि करे छठवाकर सपरिहार सत्यमस कशलर्षाण कस्मा कुशल हि मे वन्य अस्थायावाप गर्गे अपकर्षम कि यज्ञ करने से प्रधान पुण्य कर्माशय उत्पन्न होता है किंतु साथ ही साथ यज्ञ में पशु हिंसा करने का कारण पाप पापकर्माशय भी उत्पन्न होती है उस प्रधान पुण्य के साथ गौर रूप से पाप का भी स्वल्प सम्यक है प्रायश्चित आदि करने से उस पाप का परिहार हो सकता है और वह पाप कथनचित सही किया जा सकता है किंतु कुशल अर्थात विशेष पुण्य कर्माशय का यह पाप नाश नहीं कर सकता है क्योंकि हमारे और भी अन्य कुशल पुण्य कर्म हैं जहां यह स्वल्प पापकर्माश है अब आप को प्राप्त कर अर्थात क्षीण होकर स्वर्ग में थोड़ा ही दुख देगा सातवां रूपातिशया वृत्तिशयाच परस्परेण विरुद्यंते सामान्या अतिशय यह प्रवर्तनते अभिप्राय यह है कि बुद्धि के जो धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य ये आठ भाव रूपों के अतिशय है तथा वृत्ति के जो शांत घोर और मूढ़ ये तीन अतिशय उत्कटता है इनमें परस्पर विरोध होता है अर्थात जब धर्म का उत्कर्ष होता है तब अधर्म का उत्कर्ष नहीं होता इत्यादि किंतु बुद्धि का साधारण भाव या वृत्ति अतिशय के साथ विरोध नहीं करती मिलकर ही कार्य करती है आठवां तुल्य देश श्रवणानाम एक देश सर्वे साम भवती अभिप्राय यह है कि समान देश अर्थात आकाश में रहने वाले सभी श्रवण ज्ञान युक्त व्यक्तियों का एक ही देशावच्छिन्न श्रुतित्व है अर्थात सभी के स्रोत्रेंद्रीय एक आकाश ही है हेतु हेतु दुख दुख है है। कि पुरुष और प्रकृति के के हेतु के संयोग परित्याग से का हो सकता है। दस आद्यस्तु मोक्षो ज्ञाने न्यारह कर्म क्षया तृतीयस्तु व्याख्यातम मोक्ष लक्षणम किसी का मत है कि षष्टी तंत्र भी पंच सिख का ही ग्रंथ है विंध्यवास या विंध्यवासिन एक बहुत प्रसिद्ध सांख्य के आचार्य थे इनका मत अनेक ग्रंथों में लिखित मिलता है कुमारियों के श्लोक वार्तिक भोजवृत्ति मेघातिथिभाष्य अभिनव भारती आदि ग्रंथों में भी इनके मत की चर्चा है